गुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक सत्रह ध्यान एवं सृजन का मिलन दूसरा प्रश्न आप कहते हैं कि कवि ऋषि के निकट है लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने संवेदनशील हृदय वाले कवि कलाकार भी जो कि जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की तलाश में निकले हैं वे भी यहां आने से कतराते आप कहते हैं कि ध्यान संवेदनशीलता को और गहरा करता है फिर इन कवि कलाकारों का भय क्या है क्या ध्यान और सृजन साथ, साथ संभव नहीं है अरुण सत्यार्थी कवि तो निश्चित ही ऋषि के निकट है कवि का अर्थ है जिसे झलके मिलने लगी परमात्मा की और ऋषि का अर्थ है जो उसके साथ एकाकार हो गया कवि का अर्थ है जिसने दूर से देखा है हिमालय के धवल शिखरों को और ऋषि का अर्थ है जो उन शिखरों पर ही निवास करने लगा है कवि में और सत्य में थोड़ी सी दूरी है ऋषि सत्य के साथ एकाकार है मगर कवि हुए बिना कोई ऋषि नहीं होता यद्यपि सारे कवि ऋषि नहीं हो पाते लेकिन सारे ऋषि कवि तो होंगे ही कोई चाहे तो झलकों पर ही अटक जाए कोई चाहे तो झलकों में ही रम जाए कभी पर तो बूंदाबांदी होती मूसलाधार वर्षा तो ऋषि पर होती कभी तो ऐसा समझो कि ताल तालतलैं में जीता है ऋषि सागर में लीन हो गया होता है सागर ही हो जाता है लेकिन कोई कवि चाहे तो अपनी ताल तलैया को ही सागर समझ ले तो ऋषि होने से वंचित रह जाएगा तो बहुत से कवि अपने ताल तलैया को ही सागर समझ लिए इसलिए सोचते होंगे कि क्या जरूरत है कहीं जाने की लगता है उन्होंने पा ही लिया अभी सिर्फ सपना देखा है अभी सत्य नहीं सत्य की झलक पड़ी है आभा पड़ी है परछाई पड़ी है सपने में मगर सत्य नहीं जेन फकीर रिंझाई से एक कवि ने आकर कहा कि मैंने आप के द्वारा लिखी गई कविताएं देखी जेन फकीर हाईकू लिखते हैं छोटे छोटे पद बड़े अद्भुत पद दुनिया में उस तरह की कविता कहीं और होती नहीं उसके लिए पहले जैन फकीर की वर्षों की साधना चाहिए हाई कोई छोटा सा होता है ऊपर से उसमें शायद अर्थ दिखाई भी नहीं पड़ता उसके अर्थ को खोलने के लिए भी ध्यान की जरूरत पड़ती ध्यान की कुंजी से ही अर्थ खुलता है उस कवि ने कहा कि आपके हाईकू मैंने पढ़े इनसे बेहतर कविताएं तो मैं लिखता हूं और आपको लोग बुद्ध कहते कि आप जागरूक महाप्रज्ञावान और इससे बेहतर कविताएं तो मैं लिखता हूं ने कहा तुम बेहतर कविताएं लिखते हो जरूर लिखते हो पूरे चांद की रात थी और दोनों रिंझाई की बगिया में बैठ के बात कर रहे थे ने कहा एक काम करो मेरे साथ आओ उसे उठा के ले गया बगी में ही छोटी सी झील थी झील में चांद झलक रहा था झील में लहरें भी नहीं थी चांद बड़ा प्यारा लग रहा था रिंझाई ने कहा इस चांद को देखते हो उस कवि ने कहा देखता हूं मगर इससे मेरी बात का उत्तर कहां रिंझाई ने कहा इसमें उत्तर है। तुम्हारी कविताएं ऐसी ही हैं जैसे झील का चांद और रिंझाई ने एक कंकड़ झील में फेंका लहरें उठी चांद टुकड़े टुकड़े हो गए उसकी चांदी फैल गई पूरे झील पर मगर चांद ना बचा और रिंझाई ने कहा जरा आकाश की तरफ देखो मेरे वक्तव्य ऐसे हैं जैसे वह है चांद अब एक कंकड़ उस चांद की तरफ फेंको तब तुम्हें भेद पता चल जाएगा तुम्हारी कविताएं परछाई मेरे वक्तव्य परछाई नहीं तुम्हारी कविताओं में तुम हो मेरे वक्तव्यों में मैं नहीं हूं कवि अहंकार से भर सकता है अक्सर भर जाता है। तुमको से लगता है मैं कितना संवेदनशील मैं कितना भावना प्रवण कैसे प्यारे मैंने गीत रचे लेकिन ऋषि अहंकार से नहीं भरता अहंकार से खाली होता है तभी ऋषि हो पाता रविंद्रनाथ में कुछ कुछ ऋषि का रूप था मरते समय रविन्द्रनाथ ने कहा कि यद्यपि मैंने 6000 गीत लिखे शायद दुनिया में किसी ने 6000 गीत नहीं लिखे लेकिन फिर भी मैं पीड़ित विदा हो रहा हूं क्योंकि जो मैं गाना चाहता था वो अभी तक नहीं गा सका और हे परमात्मा तू भी बेवक्त उठाए ले रहा है अब मुझे लगता था कि मेरा साज बैठ गया है और गीत अब पैदा हुआ अब पैदा हुआ और तू मुझे विदा ले उठाने लगा तू मुझे दुनिया से हटाने लगा जिंदगी भर में मुश्किल से साज बिठा पाया सिर्फ साज बिठा पाया हूं अभी गीत गाया नहीं अभी सितार बजी नहीं अभी सिर्फ तार कसे गए हैं अभी सिर्फ तबला ठोका पीटा गया है रस्ते पर लाया गया और तू मुझे विदा करने लगा जो लोग रविन्द्रनाथ के गीत को पढ़ेंगे वो कहेंगे ये कैसी बात इतने प्यारे गीत जिन पर नोबल पुरस्कार मिला जिनका सारी दुनिया में सम्मान हुआ खुद रविन्द्रनाथ लेकिन प्रसन्न नहीं क्योंकि रविन्द्रनाथ कहते हैं मैं कुछ गाना चाहता था जो अनगया रह गया है और गीतों में कुछ धुन आई कुछ झल की बात लेकिन वह नहीं उतार पाया जो उतारना चाहता था रविनाथ में ऋषि की थोड़ी सी झलक झलक ही कहता हूं रविनाथ अभी बुद्ध नहीं हो सकते थे लेकिन उन्होंने भी सारी ऊर्जा गीतों में ही लगा दी, अंतर यात्रा के लिए कुछ ऊर्जा बचाई नहीं सुंदर गीत रचने में लगे रहे लेकिन सौंदर्य का साक्षात्कार हो सके इसकी तरफ कोई साधना नहीं की अरुण तुम पूछते हो कि कवि ऋषि के निकट हैं निश्चित ही निकट हैं अगर अहंकार कवि छोड़ दे तो ऋषि हो जाए अगर मैं भाव छोड़ दे तो ऋषि हो जाए मगर कवि को मैं भाव छोड़ना बहुत मुश्किल होता है इस दुनिया में जिनके पास भी कोई गुण है उन्हें अहम भाव छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि गुण अकड़ देता है मैं कवि हूं तो मैं विशिष्ट हूं तो मैं कुछ साधारण जन नहीं हूं ये अकर बाधा बन जाती और फिर दूसरी बात तुम्हारे सौ कवियों में से निन्यानबे तो कवि भी नहीं होते ऋषि होना तो बहुत दूर निन्यानबे तो बस तुकबंद होते तुकबंदों को मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ऋषियों के निकट तुकबंदी तो बड़ी आसान बात है वो तो थोड़ी सी भाषा और व्याकरण और मात्रा और छंद का तुम्हें बोध हो तो तुम भी तुकबंदी कर ले सकते हो सौ में से कवि तो तुम्हारे तुकबंद होते और जनता तुकबंदी को समझ पाती कविता को समझ भी नहीं पाती क्योंकि कविता में कुछ दुरुह होता है कुछ रहस्यमय होता है तुकबंदी साफ सुथरी होती आम जनता जिसको कवि मानती है वो अक्सर कवि नहीं होता वो कवि से भी बहुत दूर है तुम कवि सम्मेलनों में तो जाकर देखते हो जिनके लिए ताली पिटती है अगर तुम्हें काव्य का थोड़ा भी बोध है तो तुम बहुत हैरान हो कि ताली किन के लिए पिट रही है और जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए था लोगों ने हूट करते क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता जनता के तल पर जो है वो समझ में आता है स्वभावता जनता जिस तल पर है उस तल पर ही जो बोलता है वो समझ में आता है जो जरा ऊंचाइयां लेना शुरू करता है जो जरा आकाश की तरफ ओढ़ता है कि जनता नाराज होती है। कि फौरन पत्थर फेंके जाते। एक कवि एक बार जब घायल अवस्था में रात को देर से घर लौटे तो उनकी पत्नी ने झल्लाकर कहा हे भगवान लगता है कि तुम आज फिर कवि ने बीच में ही टोक कर कहा नहीं नहीं भगवान की कसम आज मैंने बिल्कुल नहीं पी पत्नी तेस में आकर बोली पीने के लिए कौन कह रहा है मैं तो कह रही थी कि लगता है तुम आज फिर किसी कवि सम्मेलन में गए थे एक महाकवि किसी कवि सम्मेलन में आमंत्रित था जब उसकी बारी आई और उसने कविता पाठ शुरू किया तो जनता एकदम चिल्लाने लगी कि बंद करो बंद करो जनता मचाने लगी शोर लोग जोर जोर से तालियां पीटने लगे पैर फर्श पर रगड़ने लगे कि वह किसी तरह तो चुप हो मगर वह था कि अपनी कविता में लीन परम शांति से परिपूर्ण अप्रभावित जैसे कुछ हो ही नहीं रहा अपनी कविता पढ़े जा रहा था आंखों से उसके झरझर आंसू बह रहे हैं शब्दों में उसके बड़ी गहराई थी मगर गहराई समझे कौन अब तुम भैंस के सामने बीन बजाओ तो भैंस पड़ी पगराए और कर भी क्या सकती फिर जब बात हंस ज्यादा हो गई तो एक काला भुजंग पहलवान सा व्यक्ति उठकर अपनी सीट पर से खड़ा हो गया और उसने जेब से एक चमचमाता हुआ लंबा सा छुरा निकाल लिया उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी उसकी आंखों को देखकर कवि के तो प्राण पखेड़ू उड़े उड़े हो गए उसने एकदम से अपना कविता पाठ बंद कर दिया उस पहलवान ने कहा मरियल चूहे तू तो अपना कविता पाठ जारी रख तू मत घबड़ा लेकिन पहले जरा उस उल्लू के पट्टे का नाम बता जिसने तुझे कविता पाठ के लिए बुलवाया आम जन क्या काव्य समझ सकेंगे काव्य समझने के लिए भी एक संवेदनशीलता चाहिए इसलिए तुम जिनको अरुण कवि मान लेते हो वो कवि तो है नहीं ज्यादातर तो तुकबंद हैं उन तुकबंदों को यहां आने से क्या सार और जो कवि हैं उनमें एक अहमन्यता जगती कि हम तो पाही लिए। इसलिए क्यों जाएं कहीं क्या हमें जरूरत है जाने की और कभी कभी यहां आ भी जाते हैं तो मुझे सुनने नहीं आते वो मुझसे आके प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी कुछ कविताएं सुने कि बड़ी दूर से आया आपको कुछ कविताएं सुनाने आया अब जो चांद देख रहा हो वो झील में बने प्रतिबिंबों की क्या चिंता करें? मगर उनको तो लगता है कि उन्होंने झील में जो प्रतिबिंब देखा है वही चांद है इसलिए भी अर्चन है और तुम पूछते हो कि आप कहते हैं कि ध्यान संवेदनशीलता को गहरा करता है फिर इन कवि कलाकारों को भय क्या है ध्यान जरूर संवेदनशीलता को गहरा करता है तो वो जो निन्यानबे प्रतिशत तुकबंद है उनको भय है अगर वो ध्यान करेंगे तुकबंदी बंद हो जाएगी क्योंकि ध्यान की गहराई उन्हें दिखला देगी कि वो अब तक जो करते रहे वो वह कौओं की कांव कांव है कविता नहीं और वो जो एक प्रतिशत कवि हैं उनको भी डर है क्योंकि उनको दिखाई पड़ेगा कि अब तक जिस चांद की उन्होंने चर्चा की है वो झील में बना हुआ चांद है आकाश का असली चांद नहीं इसलिए वे भी ध्यान से डरते ध्यान से बहुत तरह के भय और कवि कहते ही हैं जैसा तुमने कहा अरुण कि बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने संवेदनशील हृदय वाले कवि कलाकार भी जो कि जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की तलाश में निकले वे भी यहां आने से कतराते न तो कोई सत्यम की खोज में निकला है ना कोई शिवम की ना कोई सुंदरम की ये सब बातें कविता लिखने से यह खोज नहीं होती ये खोज तो लंबी अंतर यात्रा है यह तो अंतस के निखार से होती सत्य कहीं बाहर थोड़ी है कि तुम खोज लोगे सत्य भीतर है तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है वहीं खोदना होगा और सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिवम है यह अलग अलग नाम है ये तीस त्रिमूर्ति सत्यम शिवम सुंदरम एक ही परमात्मा के तीन चेहरे फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा सुंदर त्रिमूर्ति सत्यम शिवम सुंदरम मगर कवि इसकी बात करते हैं। बात एक बात है खोज बड़ी और बात है। एक आदमी विवाह करना चाहता था तो वह ऐसी पत्नी से विवाह करना चाहता था जो भोजन बनाने में कुशल हो क्योंकि होटलों का भोजन खा खा के परेशान हो गया था बड़ी उसने खोजबीन की आखिर स्त्रियों के कॉलेज में एक प्रोफेसर महिला उसे जची उस महिला के पास पीएचडी थी पाकशास्त्र में उसने उससे विवाह कर लिया बड़ा खुश था कि सौभाग्यशाली हूं लेकिन पहले ही दिन जब भोजन बनाने की बात उठी तो उसकी पत्नी ने कहा कि भोजन तो हमें होटल मैं चल के करना पड़ेगा भोजन कैसे बनाना है इस संबंध में मैं जानती हूं भोजन मैंने कभी बनाया नहीं भोजन के संबंध में व्याख्यान दे सकती हूं शास्त्र लिख सकती हूं आखिर मैंने पीएचडी लिखी थीसिस लिखी मुझे भोजन पकाने के लिए समय कहां मिला भोजन कैसे बनाना इस संबंध में जानकारी एक बात है और भोजन बनाना बिल्कुल दूसरी बात है यह भी हो सकता है भोजन बनाने वाले को कुछ भी पता ना हो कि भोजन कैसे बनाना उससे अगर तुम व्याख्यान देने को कहो तो शायद वो दे भी ना सके उससे अगर तुम लेख लिखने को कहो तो शायद वो लिख भी ना सके भोजन बनाना एक और बात है इसलिए इस भूल में मत पड़ जाना कि कवि चूंकि सत्यम शिवम सुंदरम की बातें करते और कहते हैं कि हम सत्यम शिवम सुंदरम के खोजी हैं इसलिए वे खोजी हैं नहीं वे सिर्फ बातें ही करते हैं बातें ही बातें न उन्हें सत्य से कोई संबंध न सुंदरम से न शिवम से मैं बहुत कवियों को जानता हूं बहुतों से मेरा निकट परिचय सत्य की वे कैसे खोज करेंगे बिना ध्यान के ध्यान के अतिरिक्त तो कभी कोई सत्य की खोज कर ही नहीं सका है और जिसने सत्य नहीं जाना वो सत्य के दूसरे दो पहलू शिवम और सुंदरम कैसे जानेगा ये तो ध्यान की ही आंख है जो भीतर सत्य को देखती बाहर जगत में फैले हुए सौंदर्य को देखती ये तो ध्यान की ही आंख है जो भीतर सत्य बाहर सौंदर्य और व्यक्तियों के अंतर संबंधों में शिवम को देख पाती सत्य है तुम्हारी अंतर अनुभूति सौंदर्य है सृष्टि में छिपे हुए परमात्मा की प्रति थी और शिवम है मनुष्य मनुष्य मनुष्य और पशु मनुष्य और पौधे मनुष्य और पत्थर इनके बीच जो संबंध है उसका प्रसाद उसका प्रसाद पूर्ण रूप नहीं तुकबंधों को इससे क्या लेना देना हाँ सौ में कोई एकाद कवि होता है वो भी विचार करता रहता है और विचार करते करते ये भ्रांति पैदा हो जाती कि हमने जान लिया और लोग बैठ ही जाते भरोसा करके कि जान लिया अब कहां जाना है अगर बुद्ध महावीर और कृष्ण से भी उनका मिलना हो तो भी उनकी उत्सुकता यह नहीं होगी कुछ सीख ले उन्होंने तो मान ही लिया कि जो पाना था वो पा लिया है इस जगत में सबसे ज्यादा अभागा व्यक्ति वही है जो हो तो बीमार लेकिन अपने को स्वस्थ मानता हो जो हो तो अज्ञानी लेकिन ज्ञानी मानता हो हो तो भोगी लेकिन त्यागी मानता हो हो तो संसारी लेकिन संन्यासी मानता हो क्योंकि जिसने अपने को अपने से विपरीत मान लिया उसके रूपांतरण की संभावना ही समाप्त हो गई विवाह के पंद्रह वर्षों के बाद श्रीमती चंदुलाल ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और खुशी के इस अवसर पर चंदुलाल ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों को निमंत्रित किया गया बड़ा धूमधड़ाका हुआ लोगों की प्रसन्नता का कोई अंत न था क्योंकि विवाह के पंद्रह वर्ष बाद कन्या का जन्म हुआ था इस महान खुशी के अवसर पर चंदुलाल के मित्र डब्बू जी ने श्रीमती चंदुलाल से कहा भाभी जी काश लड़की की जगह लड़का पैदा होता तो बस मजा आ जाता चार चांद लग जाते जैसे सोने में सुगंध आ जाती श्रीमती चंदुलाल बोली अरे सुख मनाओ भैया कि लड़की ही हो गई यदि मैं तुम्हारे मित्र चंदूलाल के भरोसे ही बैठी रहती तो यह लड़की भी ना होती और तुम्हारे कवि बस अपनी कविता के भरोसे बैठ न सत्यम होने वाला है ना शिवम न सुंदरम उनकी जीवन दिशा बौद्धिक है हार्दिक नहीं तुम कहते हो कभी बड़े संवेदनशील होते ऐसा कहा जाता है ऐसा माना भी जाता है कि होना चाहिए कवि को संवेदनशील मगर यह तो अपेक्षाएं हैं आदर्श हैं ऐसा होता नहीं हां कभी कभी क्षण होते हैं कभी के जीवन में जब वो संवेदनशील होता है उन्हीं क्षणों में थोड़ी बहुत शायद झलक उसको चांद की मिल जाती हो मगर ये क्षण तो आए और गए और जब ये क्षण चले जाते हैं तो कभी साधारण लोगों से भी ज्यादा कठोर हो जाता है यह जीवन के समझने जैसे सूत्रों में से एक है जो कभी कभी किन्हीं क्षणों में बहुत संवेदनशील हो जाता है वो फिर संतुलन बनाने के लिए जब वे क्षण चले जाते हैं तो बहुत कठोर हो जाता है जीवन में हमेशा संतुलन होता है इसलिए तुम अक्सर देखोगे जो स्त्री बहुत प्रेम करती है। वो कभी कभी तुम्हें बहुत घृणा भी करेगी जो तुम्हारी सदा सेवा करती कभी कभी अतिक्रुद्ध भी हो जाएगी मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जब पति और पत्नी में झगड़ा बंद हो जाए तो समझ लेना संबंध समाप्त हो गया उनमें झगड़ा चलता है वो इस बात का सबूत है कि उनमें भी प्रेम चलता है ये बात उल्टी लगेगी मगर ये सच झगड़ा इस बात का सबूत है कि किन्हीं किन्हीं तरल क्षणों में वे एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम से भर जाते और फिर जब उन्हें याद आती करे हम क्या कर गुजरे किसके प्रति प्रेम प्रकट कर दिया तो फिर बदला जब तक बदला ना ले लें तब तक फिर चैन नहीं आती फिर जब कठोर हो जाते हैं बदले में तो फिर पछतावा होता है कहरे, अपने ही पति के प्रति अपनी पत्नी के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार फिर अति प्रेम पैदा होता और यह खेल जिंदगी भर जारी रहता यह झूला है जो पति पत्नी झूलते रहते ऐसे कई झूले हैं जीवन में तरह तरह के लोग झूला झूल रहे हैं। झ नागार्जुन की एक कविता है झूला झूले जवाहरलाल जवाहरलाल जी संवेदनशील व्यक्ति थे बहुत कवि हृदय थे मगर उतने ही कठोर भी उतने ही क्रोधी भी उतनी ही तरल भाव आ जाए तो सब कुछ करने को तैयार और जरा सी बात में बिगड़ भी उठे तो सब होश आवास खो दें मगर ये जवाहरलाल का ही मामला नहीं सभी जवाहरलाल झूला झूल रहे हैं एक अति से दूसरी अति पर लोग घड़ी के पेंडुलम की तरह तुम अपने भीतर इस पेंडुलम को घूमता देखो और धीरे धीरे इसके कम से कम विस्तार को कम करो इसकी चाप को कम करो धीरे धीरे धीरे एक दिन जब तुम्हारा पेंडुलम बीच में थिर हो जाएगा कि जवाहरलाल झूला झूलेंगे ही नहीं कि झूला बिल्कुल ठहर जाएगा उस ठहरी हुई चित्त की दशा में कवि ऋषि हो जाता है उस चित्त की ठहरी हुई दशा में चित्त के पार हो जाता चित्त का अतिक्रमण हो जाता है और तुमने पूछा अरुण कि क्या ध्यान और सृजन साथ, साथ संभव नहीं है साथ साथ ही संभव है साथ न हो तो संभव ही नहीं कोई ध्यान ही हो और उसके जीवन में सृजनात्मकता न हो तो समझना उसका ध्यान थोथा और पाखंड लेकिन सृजनात्मकता के सीमित अर्थ मत लेना क्योंकि बुद्ध ने ना तो कोई कविता रची ना कोई मूर्ति बनाई ना कोई पेंटिंग लेकिन बुद्ध ने जो भी किया वो सभी सृजनात्मक है लोगों की आत्माएं रंग दी पत्थर जैसे लोगों में परमात्मा की मूर्ति को निखार के प्रकट कर दिया अनेक अनेक लोगों में चेतना के दिए जला दिए उठे तो सृजन बैठे तो सृजन जो छुआ मिट्टी को छुआ तो सोना बना दिया सृजनात्मकता के सीमित अर्थ नहीं है बुद्धों का सृजन सूक्ष्म है वो कोई छेनी हथौड़ी लेके पत्थर में मूर्ति खोदेंगे ऐसा नहीं है पर उनके हाथ में भी छेनी हथौड़ी है दिखाई नहीं पड़ने वाली और वे भी मूर्ति निर्मित करते हैं लेकिन चैतन्य की चिन्ह में मरण में नहीं वे भी उघाड़ते हैं परमात्मा को परम सौंदर्य को मगर देखने वाले ही देख सकते सबको नहीं दिखाई पड़ेगा वे भी वीणा के तार छेड़ते हैं मगर वह वीणा तुम्हारे हृदय की वीणा है और जिनके तार छिड़ गए हैं वही जानते जिन्होंने पिया है वही उस स्वाद को पहचानते ध्यान है अगर सच्चा तो सृजन तो होगा ही होगा क्योंकि ध्यान परमात्मा से जोड़ेगा और परमात्मा स्रष्टा है परमात्मा से जुड़ के फिर बचता क्या है सिवाय इसके कि तुम भी स्रष्टा हो जाओ और जो सच्चे सृजनात्मक लोग हैं वे सच्चे हो ही नहीं सकते जब तक कि ध्यान ना हो तब तक उनकी सृजनात्मकता सृजनात्मकता नहीं बस जोड़ तोड़ है जिनको हम सृजनात्मक कहते हैं आम तौर से वो करते क्या हैं कुछ इधर का लिया कुछ उधर का लिया कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुबा जोड़ा बस वो इधर से कुछ उधर से कुछ जोड़ जाड़ के मगर उसको कोई सृजन नहीं कहा जा सकता उसमें कुछ नया नहीं है कुछ नूतन नहीं है जोड़ तोड़ अगर ध्यान ना हो तो तुम जो भी रचोगे वो जोड़ तोड़ होगा रचना नहीं होगी और अगर सृजनात्मकता ना हो तो तुम जिसको ध्यान कहते हो वो थोथा होगा मिथ्या होगा आंख बंद करके आसन मार के बैठ जाते हो मगर बस गोबर गणेश भीतर कुछ भी नहीं भीतर चल रही खोपड़ी में वही दुनिया वही उपद्रव वही भी, वही विचारों और वासनाओं का व्यवसाय और व्यापार अरुण ध्यान और सृजनात्मकता दोनों एक ही सत्य की अनुभूतियां हैं एक ही सत्य की अभिव्यक्तियां हैं